केन कें प्रथम खंड तथा मन मनस अत मन नतरण अतरेण चैतन्यज्योतिषा दीपीत स्विषय सकल अध्यवसा आदि सर्थ सैत मनसो अ मन इुद्दि मनसी एक निर्देशो इति उसी प्रकार वह मन अर्थातण का मन है क्योंकि चैतन्य ज्योति की रश्मियों के बिना अंतकरण संकल्प विचार अध्यवसाय निश्चय आदि अपने कार्यों में समर्थ नहीं होता इसी कारण वह मन का भी मन है यहाँ शब्द बुद्धि तथा मन का एक साथ ही द्योतक है यद वाचो हवाचम वाचम शब्दो यद अर्थे श्रोत्र आदि सर्व संबद्यते यस्मा स्रोत्र सेोत्र यस्त मनसो मन इति व्यय एवं वाचो हवाचम द्वितीया प्रथमात् प्राणस्य प्राण इति प्राणी दर्शना यदूकी वह वाली का भी वाणी है यहाँ यद शब्दचूकी के अर्थ में स्ोत्र आदि सभी वाक्यांशों के साथ जुड़ जाएगा यथा चूकी वह स्त्रोत्र का स्त्रोत्र है क्योंकि वह मन का मन है आदि वाणी का वाणी में वाचम शब्द की द्वितीया विभक्ति को प्रथमा वाक में बदल लेना होगा क्योंकि प्राण का प्राण में ऐसा ही देखने में आता है वाचोह वाचम इति तद अनुरोधेन प्राणस्य प्राणम इति इतिमात्वीयाव न क्रियते शंका यहाँ वाणी का वाणी वाचम में द्वितीया विभक्ति के अनुसार प्राण का प्राण में भी द्वितिया प्राणम क्यों नहीं कर लेते न बहूनाध अनुरोधस्य युक्तवाद वाचम इति इति एतावद वाघ इतिव्य प्राणस्य प्राण इति प्राण अनुरोधेन शब्द दो अनोधन एवं ही बहूनाधोंुक्त कृता समाधान नहीं क्योंकि बहुमत के अनुसार चलना ही उचित है चूँकि सवु प्राणस्य प्राण मे सह तथा प्राणह। दो शब्दों में प्रथमा विभक्ति होने के कारण वाचम शब्द को वाक कहना ही उचित है क्योंकि ऐसा करने से ही बहुमत को समुचित मर्यादा प्राप्त होगी पृष्ठम च वस्तु प्रथमयाव निर्देषुम युक्त स यह तवया पृष्ठ प्राण से प्राण आख्य वृत्तिविशेष तत्तम ही प्राण से प्राणन सामर्थ्यम आत्मना उपपद्यते कोहि एव आत्मना अनधिष्ठप्यो हिव्या काद आकाश आनंदो न सैदर्ध प्राणयतीपाननम प्रत्यग्ती इत्यादिश्रुतिभ्य वक्ष्यते यणीय तदेव ब्रह्म इति इसके अलावा पूछी गई वस्तु का उत्तर प्रथमा विभक्ति में ही देना उचित है तुमने जो प्राण के विषय में पूछा था कि वह किसके द्वारा नियुक्त होकर अपने कर्म में प्रवृत्त होता है वह प्राण का प्राण अर्थात प्राण नामक वृत्ति क्रिया विशेष का प्राण है उसी के कारण ही प्राण अपने जीवन धारण या श्वास प्रश्वास रूप क्रिया में समर्थ होता है क्योंकि आत्मा में आश्रित हुए बिना प्राण का क्रियाशील होना संभव नहीं है जैसा कि इन श्रुतियों में बताया गया है यदि इस हृदय आकाश में आनंद ब्रह्म न होता तो भला कौन जीवित रहता और कौन सा लेता वही प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है और अपान को नीचे की ओर ढकेलता है इस केन उपनिषद में भी कहा गया है जिसके कारण इंद्रिय अपने विषय गंध को ग्रहण करती है उसी को तुम ब्रह्म समझो स्रोत्राद इंद्रिय प्रस्तावे घ्राणसण युक्त न नतु प्राण शंका यहाँ श्रोत्र वाक चक्षु आदि का प्रसंग चल रहा है अतः प्राण शब्द का जीवनी शक्ति नहीं बल्कि घ्राणेन्द्रीय अर्थ लेना ही उचित होगा सत्यम एवं प्राणग्रहणेन एवं तो घ्राण प्राणस्य से ग्रहण कृत एवं मनते श्रुति सर्वस्य एव कारण कलापस्य यदर्थ र्व कारणकलाप सेयुक्ता इति प्रकरणार्थो विवक्षितः तथा चक्षुसः चक्ष चक्षुष चक्षुप प्रकाशक चक्षुषो यदग्रहण सामथ्यम अधिष्ठितस्य एव अतः चक्षुसः चक्षुः समाधान ठीक है परंतु श्रुति का मानना है कि प्राण को ग्रहण करने से ग्रहण का ग्रहण भी हो जाता है क्योंकि प्राण ही समस्त इंद्रियों का आधार है इस प्रकरण में श्रुति का तात्पर्य उस ब्रह्म से है जिसके निमित्त समस्त इंद्रियां तथा मन आदि अंतःकरण क्रियाशील होते हैं उसी प्रकार रूप के प्रकाशक नेत्र की जो रूप ग्रहण की क्षमता है वह उसके आत्म में मिश्रित होने के कारण ही है इसलिए वह चक्षु का चक्षु है अर्थस्य ज्ञातुम् इष्टत्वात् पृस्य सूत्रादि इतोदेदिलक्षण यथोक्त ब्रह्म ज्ञावा अध्यायते अमृता फलश्रुते चानामृत चा। प्राप्यते ज्ञावा अतिच्य साम्याणकलापं उद हि आत्म्भ्वा तद उपाधि सन् तद आत्मना मृत्य संसर अतः श्रोत्रादेह स्रोत्रादी लक्षण ब्रह्म आत्मा विदिव अतिमुच्य आत्म परित्यज्य स्रोत्रदीआत्म पितज्योत्र आदि आत्मेंज धीमंतः नहि विशिष्ट विशिष्टधीमत अंतरेण स्रोत्रादि आत्मभावः सक्यः पित्यक्त प्रेत्य प्रवृत्य अस्मा लोकात पुत्र मित्रकत्र बंधुषु मम अहम भावसव्यवहार लक्षण त्यक्तर्वैषण भूत अमृता अमरणर्माणों प्रश्नकर्ता द्वारा पूछी गई वस्तु को जानना ही अभिष्ट होने के कारण स्रोत्रादि का स्रोत्रादि रूप जो पूर्वोक्त ब्रह्म है उसे जानकर इतना ऊपर से जोड़ लेना होगा और इस कारण से भी कि मुक्त हो जाता है ऐसी फलश्रुति के कारण क्योंकि ज्ञान से ही अमृतत्व मुक्ति की प्राप्ति होती है चूँकि ज्ञान में ही मुक्त करने की सामर्थ्य है अतः वह स्त्रोत्र आदि इंद्रियों का त्याग करके दूसरे शब्दों में चूंकि मनुष्य स्रोत्र आदि में आत्मबुद्धि करके उनकी उपाधि से युक्त होकर तादात्म भाव के द्वारा जन्म मृत्यु तथा सुख दुख आदि भोग रूप संसार गति को प्राप्त होते हैं अतः श्रोत्रादि का श्रोत्रादि रूप ब्रह्म को आत्मा के रूप में जानकर कर अतिमुच्य अर्थात स्रोत्र आदि में आत्म भाव को त्याग कर वह मुक्त हो जाता है जो श्रोत्रादि में आत्मभाव को त्यागते हैं वे धीर अर्थात धीमान कहे जाते हैं विशिष्ट बुद्धि के बिना श्रोत्रादि में आत्मभाव त्यागना संभव नहीं है ऐसे धीर लोग इस लोक अर्थात पुत्र मित्र पत्नी बंधु नातेदारों आदि में मैं मेरा रूप लौकिक व्यवहार से परे जाकर अर्थात समस्त ऐसाओं का त्याग करके वे लोग अमृत अर्थात अमर हो जाते हैं